महाभारत पर्व सततमो पंचाशीतिकमोध्याय शरीर के भीतर जठरानल तथा अपान आदिवायुओं की स्थिति आदि का वर्णन भरद्वाज उच पार्थिवम धात्मा साध्य शारीरग्ने कथम प्रभु अवकाश विशेषेन कथम वर्तेते तेह भरद्वाज ने पूछा प्रभु शरीर के भीतर रहने वाली अग्नि पार्थिव धातु अर्थात पांच भौतिक देह का आश्रय लेकर कैसे रहती है और वायु भी उसी पार्थिव धातु का आश्रय लेकर अवकाश विशेष के द्वारा देह को कैसे चेष्टाशील बनाती है भृगुर्वाच वायुर्गति महम ब्रमण कथे श्यामित नघम प्राणिनाम अनिलो देहा था बलि भृगु ने कहा ब्राह्मण निष्पाप महर्षे मैं तुमसे वायु की गति का वर्णन करता हूँ प्रबल वायु प्राणियों के शरीरों को किस प्रकार चेष्टाशील बनाती है यह बताता हूँ तो मूर्धान परिपालय प्राणो मूर्धन चाग्न च वर्तमानो विचे आत्मा मस्तक के रंध्र स्थान में स्थित होकर संपूर्ण शरीर की रक्षा करता है और प्राण मस्तक तथा अग्नि दोनों में स्थित होकर शरीर को चेष्टाशील बनाता है सजंतु सर्वभूत आत्मा पुरुष सनोबुद्धिकारो भूतानी विषय से वह प्राण से से युक्त आत्मा ही जीव है वही संपूर्ण भूतों का आत्मा सनातन पुरुष है वही मन बुद्धि अहंकार पाँचों भूत और विषय रूप हो रहा है एवं ते सर्व प्राणेन परिचालते पृष्ठतु समान स्वाम स्वाम गतिपासित इस प्रकार जीवात्मा के संयुक्त हुए प्राण के द्वारा शरीर के भीतर के समस्त विभाग तथा इंद्र आदि सारे बाह्य अंग परिचालित होते हैं तत्पश्चात समान वायु के रूप में परिनत हो प्राण ही अपने अपनी, अपनी गति के आशे शरीर का संचालक होता है गुदम चैव मुसिता वहन परिवर्तते। अपान वायु जक्ष मूत्राशय और गुदा का आश्रय मल एवं मूत्र को को निकालता हुआ ऊपर से नीचे घूमता रहता है। प्रयत्न हे कर्मणि एक ध्यात्म विध सो जना जिस एक ही वायु की प्रयत्न कर्म और बल तीनों में प्रवृत्ति होती है उसे अध्यात्म तत्व के जानने वाले पुरुषों ने उदान कहा है संधि स्वेस्ट सर्वेश तथा नि शरीर मनुष्याण ध्यान इतोपदेश जो मनुष्यों के शरीरों में और उनकी समस्त संधियों में भी व्याप्त है उस वायु को व्यान कहते हैं धातु समीरितः सुत समीरित रसान धातु नवतिष्ठते शरीर के समस्त धातुओं में व्याप्त जो अग्नि है, वह समान वायु द्वारा संचालित होती है वह समान वायु ही शरीरगत रसों धातुओं इंद्रियों और दोषों कफ आदि का संचालन करती हुई संपूर्ण शरीर में स्थित है अपन प्राण्यर्म्ये प्राणपान समात सम समन्वित स्वधिष्ठान सम्यक पचति पावक अपान और प्राण के मध्य भाग अर्थात नाभि में प्राण और अपान दोनों का आश्रय लेकर स्थित हुआ जठरानल खाए हुए अन्न को भली भांति पचाता है अष्टम हे वायु पर्यतम सद गुद्ध संगतम स्रोत तस्मात्जंत सर्वस्त्रोतांनाम मुख से लेकर वायु गुदा तक जो महान स्रोत प्राण के प्रवाहित होने का मार्ग है वही अंतिम छोर में गुदा के नाम से प्रसिद्ध उसी स्रोत से के के के अन्य सभी छोटे-छोटे स्रोत, अर्थात प्राणों के संचरण के मार्ग अथवा नाड़ी समुदाय प्रकट होते हैं च प्रजाजते प्राणा सन्निपाताचपात जो जि उष्माचाग्निऋत ये उन स्रोतों द्वारा सारे अंगों में प्राणों का संबंध या प्रसार होने से उसके साथ रहने वाले जठनानल का भी संबंध या प्रसार हो जाता है प्राणियों के शरीर में जो गर्मी का अनुभव होता है उसे उस जठरानल का ही ताप समझना चाहिए वही देहधारियों के खाए हुए अन्न को पचाता है अग्निवेग अब प्राण ओ गुदानते प्रतिहन ते सा ऊर्धमागम्य पुनः समुक्ष पते पाप कम अग्नि के वेग से बहता हुआ प्राण गुदा के निकट जाकर प्रतिहत हो जाता है फिर ऊपर की ओर लौटकर समीपवर्ती अग्नि को भी ऊपर उठा देता है पक्वाशय तथो नाभ्या ऊर्ध्माशय स्थित नाभि मध्ये शरीरस्य सर्वे प्राणाच संस्थित नाभी से नीचे पक्वाशय और ऊपर आमाशय स्थित है तथा तो नाभि के मध्यभाग में शरीर संबंधी सभी प्राण स्थित है प्रस्थिता हृदय सर्वे तीर्घ धूर्धमता बहन प्राण प्रचोदिता वे समस्त प्राण हृदय से इधर उधर और ऊपर नीचे प्रस्थान करते हैं इसलिए दस प्राणों से परिचालित होकर नारियां नारिया अन्न का रस वहन करती है प्राणवायु के दस भेद इस प्रकार है प्राण अपान व्यान उदान और समान तथा नाग कुर्म कूकल देवदत्त और धनंजय ए जैन तत्पदम् जितक्लमा लेकर गुदा तक का जो महान श्रोत है वह योगियों का मार्ग है उससे वे योगी परम पद को प्राप्त होते हैं जिन्होंने सारे क्लेशों को जीत लिया है जो सर्वत्र समदर्शी और धीर है तथा तो जिन महात्माओं ने सुषुमना नाड़ी के द्वारा मस्तक में पहुंचकर वहां अपने आप को स्थित कर लिया है एवं सर्वे प्राणापाणे प्राणापाण सुदेना तस्म समते नृत्य अग्निस्थल्या विवाहिता प्राणियों के प्राण अपान आदि सभी वायुओं में स्थापित हुई जठराग्नि शरीर में ही रहकर सदा अग्नि कुंड में रखी हुई अग्नि की भांति प्रज्वलित होती रहती है इस श्री महाभारत शांति पर मोक्ष धर्म पर मचाशीत्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में एक सौ अध्याय पूरा हुआ